इम भी भय काल शुरू होता कितने होता हो गया था कि आज जो सूत्र आए लेखो तो कल जितने सूत्र आए लेकर दे जिस पक्ष में आम नहीं होता उसका रूप लेखो लिट लकार में लिट लकार में भी होने तरसा इसका हो गया था ना लिट लकार इम भी भय का जिस पक्ष में आम नहीं होगा उस पक्ष में लिट लकार का रूप लिखो किधे न विभ्यति एक रूप लिखा उसके आगे क्या रूप लेकर दिखा विभ्यति के आगे क्या रूप है विभ्यति के आगे रूप क्या चलेगा इम्फी भय धातु में विभ्यति के आगे क्या रूप बनेगा इम्फी भय धातु में एक रूप है विभ्यति उसके पर रूप क्या है दूसरा रूप आगे क्या चलेगा इससे पठती के आगे पठत पठन्या था आगे क्या चलेगा रूप दे, लेकर देखा उत्तर गया अभी तो प्रश्न नहीं समझे। पठती के आगे पठत बनता गे गे क्या बनेगा देखा है इसके पर रूप क्या है विभ्यति क्या ये रूप इसका रूप ये ना इसके पर रूपये ये नीचे या कहीं से पता नहीं क्या क्या है विभ्यति कहाँ का रूपये है लोट लगा लोट लगा रहा कल हो गया था विभ्यति कहाँ का रूपये लटलकार का बहुसन आगे रूप क्या है विभेशी विभ्यती है बहुचन आगे विभेशी बनिया लिट हो गया था लूटवा था नहीं लूट भी धातु है भी धातु अनिट है भेता बनेगा बोलो भेता ट लकार में आदेश प्रत्येक हो जाएगा सार्वत्र आधे तो गुणा हो जाएगा क्या बनेगा बोलो देश्यति देश्यता देश्यता देश्यता लोट लकार में विभे तू बनेगा विभे तू पक्ष में कैसा तो लगेगा विकल्प से क्या हो गया इकार हो जाएगा तो क्या बने रू बनेगा विभितात विभितात दो बनेगा और ताम, भी भी ताम। में विभिताम विभिताम अजय में विभ्य मध्यम पुरुष में गुण होगा एक पक्ष में गुण होगा क्या क्यार बनेगा बिभी, बिभी दो बने ततमीता भीविता। आगेतम मेरनी आडुतम से पीच गुण क्या बनेगा भीवया। बोलो रु बोलता मध्यम वर्ष में क्या बना बी बिभी ही आगे भी भी भी भी ही नहीं ता कौन बोलता है बिभी ही आगे बीभि दो रूपये बने गया दो रूपये में क्या भेद है दोनों में तो सामान्य हो गया कौन दीर्घ ही दीर्घ है बो दीर्घ कैसे हुआ दीर्घ कैसे हुआ दीर्घ होता है, है? हर्ष होता है एक पक्ष हर्ष दीर्घ है ही हिम कितने रूपना क्या क्या और दूसरा रूप नहीं तातंग मध्यम पुरुष पहुंचान में हाँ पहले दीर्घ है पहले हर्ष पक्ष हो गया उत्तम पुरुष में क्या बनेगा विभयानी लंग ली अबिभीति तार्वधात् गुण अभिभेद बन जाएगा क्या बनेगा अभिभेद बि कहाँ से धातु तो भी धातु हास अभ्यासी चर्च अभ्यास कहाँ से आया स्लो जो अत्यादि वो स्लो से दी तो होने से अभ्यास कार्य हुआ अभी भेद बनेगा दूसरा रूप बनेगा बनेगा दूसरा रूप बनेगा बनेगा नहीं दूसरा रूप कोई बना सकते हो अभी भेद और दूसरा रूप क्या बनेगा हाँ धन ही बनेगा बाबसानी झलन सिद्ध हो जाएगा हाँ आगे ताम में क्या बनेगा? अभी भी ताम अभी तम आर प्रथम पुष्प भोजन में सतरे क्या लगेगा चिलुकी हाँ सीज क्या कहत तो? सीज व्यस्त अच्छा आ सतरे क्या लगेगा जो सीज गुण हो जाएगा रूप क्या बनेगा? गुण अयादेश अभी भा, अभी भयु हो अभी क्या आगे पूछने से अभी नहीं बोलना अभी आगे भयु हो यह कहा से आया नहीं नए से यह आ जाता है यह कहां से आया हाँ सब हुआ भी को गुना किस तरह से ही को हुआ है सार जो सीच गुना होने के बाद कैसे होता लगा रूप बोलो अभिभेद अभी अभितायु मध्यम पुरुष में क्या बनेगा अभी एक रूप बनेगा आगे अभी आगे। अभी अभितम उत्तम पुरुष में गुण अयादेश क्या बनेगा अभी अब आगे हाँ हला नहीं तो शामी कार हो जाएगा अभी भी अभी भी अभी भीम अभी शुरू से बोलो लंगलकार अभी भेद ंग में विधिलिंग में कितने बी भी रूपए बनेगा तो एक रूप नहीं दो बनेगा भिओने तो साम लगेगा रस पक्ष में क्या रूप बनेगा विभियात क्या बनेगा बोलो सब कौन बोलता है? फिर बोलो बिथ स है ना नहीं, नहीं। स कहाँ गया, गया? लिंग श्रवन तो ये हो गया हर स्व पक्ष में भी ने न्यूतर श्रम हस्त नहीं हो गया तो रूप दूसरा बनेगा क्या बनेगा दी या, या दीर्घ हो जाएगा हो दी। दी दी दी। दी याद दीर्घ होगा बी हाँ बोलो बी बी याद आज या कौन बोला हाँ, बिभी ये शिलिंग का रूप हो गया है क्या विधिरलिंग क्या बोला विधिर है रेप है क्या विधिंग हाँ आशिलिंग में धातु क्या है भी यास्त भी तो दीर्घ है ही भी यहाँ तो बन जाएगा कोई कार्य नहीं बोलो दियास्ता, लूंगा कार्य में स्विच होगा क्या किस हो तरह तो से चलो है स्विच स्विच होने गया तो क्या सोच लग गया सीच होने का सत्र क्या लगे ब्रह्म बोलो इधर क्या देखते हो ब्रह्मात्मा अस्थि शिव प्रत है चलो फिर हैं सिंची वृद्धि ही परिश्रम होते क्या हैं वृद्धि हो जाएगी क्या बनेगा आदेश प्रत्येक क्या बनेगा अभय आगे बोलो अभय लिंग लगा रहा क्या बोले क्या बोलवा आत्मनिष्ठा हाँ गोत्र क्या बोल भैया भैर है एक कहाँ से है किस किसो से हाँ आदेश हो गया क्या हाँ अभेश या तो बोलो अभेशाना तो तो गा। तो नहीं प्राप्त है क्या ईटी प्राप्त है हाँ या नहीं बोलो तो? है अरे हाँ नहीं बोलो क्यों नहीं हुआ हाँ ईट प्राप्त है ईट का निषेध किस उतरे से हुआ एकाच उपदेश अनुदाता ये क्या एकाच है अनुदात है? है दोनों कैसे एक हो तो ईट निषेध होगा ना नहीं केवल अनुदात तो के हो तो ईट निषेध होगा नहीं केवल एकाच हो तो एक होगा नहीं एकाच अनुदात दोनों होना चाहिए अच्छा नहीं है? है? है? है नहीं हुआ उद्री तंत्री में उकारांत रस उन्द है नहीं तो तो नहीं आएगा ईट निषेध होना चाहिए उद्रित अंतरिकारिका में रसोकारांत है क्या है रसोकारांत है नहीं नहीं हो तो ईट क्या निषेध होना चाहिए तो धातु में ईट हुआ निषेध हुआ क्यों ईट हुआ निषेध क्यों नहीं हुआ हाँ अनेकाच है एकाच हो और फिर अनुधात हो तो निषेध होगा अनेक धातु में ईट निषेध नहीं होता है समझ आया एकाज हो और अनुदात भी हो तभी इट होगा हम भी धा एकाज है अनुदाता है इटन होगा कि सूत्र से हाँ लिंग लगा गया, आगे रि लज्जाया जो त्याधि तो हो जाएगा अभ्यास है कोर्स चू अभ्यास हो जाएगा अभ्यास है हलाई से सोन पर क्या बचेगा जी हेरी अगर ती गुण जी रेती गुणों की सूत्र से हुआ हाँ जी रेती अगर तरह तो क्या ये यह रखेगा भ्यो नेत्र लगे ना नहीं है क्या है पुस्तक ढूंढो रूप देकर बोलो <laughs> भीव नेत्र लगे ना नहीं हृदय में हाँ रो बने कितने बनेगा तस में क्या रो बनेगा रीर्घ दीर्घ जी हरे जी हरी ती तो। जी को क्या आदेश हो क्या सूत्र क्या सूत्र लगेगा अदभ्यस्ताद अभ्यस्त है अत होने पर अति हो गया जी ही अग्र अति ये कौन सी अन्न प्राप्त है उसको बात करेगा अच्छी सुधातु से यंग यंग बात करेगा है गुण पहले प्राप्त था गुण का निषेध होता है किस सूत्र से च गुण निषेध हो जाता है यंग बात करता है से यंग यंग को बात करेगा हिण्य का छो पूर्व से है प्राप्त है नहीं हिणिकाच प्राप्त है क्यों नहीं संयोग है ना तो हिण का स्वयं पूर्व से कहता है हाँ असहयोग पूर्व से पूर्व में संयोग तेरा निकाच लगेगा तो यंग होगा है? यंग नहीं होगा हे रूप से यंग हो जाएगा जिहरी यति जिहरेती जिहरी तह जिहरी यति आगे जिहरे कितने स्थान में यंग हुआ एक स्थान में से? हाँ गुणा कितने स्थान हुआ हैं तीन में हा बोलपुर ह्री भ्री हुआ श्लू बच्चे सूत्र में हरी आया इसलिए आम हो जाएगा और सव कार्य हो जाएगा ब्री आम दी अभ्यास में क्यों रहा रहेगा जी आगे हरी आम गुण होगा गुण आगे अदेश जी हम क्या बनेगा जी हेरा आम क्या आगे आमों से लुक हो जाएगा रूप क्या बनेगा जी हयाम बनेगा हैं सो तो लग गया कित रूप क्या माने गया जेहया बोलो ये कितने थाना वा नहीं वा? बभू अमे बोल जिह्रया बबू आकर जिह्रया मास बोल क्या था तु जिस पक्ष में आम नहीं होगा रूप बनेगा हरी नल। अभ्यास में जी हरी अचूर्त बुद्धि आयादेश क्या बनेगा जी हिरा अतुसान पर गुण हो गया या वृद्धि होगी नहीं होगी हम्म क्यों नहीं गुण नहीं गुण क्यों नहीं होगी असमोगे दस मैं वाली टीते किस लगेगा गुणगुण ना कठिन प्रश्न है संगली टीत लगेगा लगेगा एस लगे प्रत्येक पहले लीट के पहले संयोग नहीं है हरी है ना लीट के पहले क्या ई है या संयोग है ई संयोग है क्या असंयोग है तो असम लीट की तो लगेगा है डरते कम बोलो ठीक से असंयोग है क्या प्रत्यय के पहले संयोग है या असहयोग है लीट के पहले असहयोग है असम लिट कित की तो हो जाएगा इससे गुण नहीं होगा वृद्धि तो हो जाएगी वृद्धि प्राप्त है नहीं नहीं, ठीक है जी हिरी अतु है उसको अच्छी सुन सही अंग प्राप्त है प्राप्त है फिर उसको बात करेगा का? एरनिकाच स्वयंपुर अवश्य क्या सहयोग असहयोग है सह गिट की लगाते समय क्या बोलते सयोग है असहयोग है और एरोनिकाच लगाने के लिए सहयोग है इकारत धातु है के पहले संयोग तो है तो यंग होगा किस तरह तो से जी हरी यु क्या बनेगा आगे जी हिरी ये थान पर ईट होगा विकल्प से ईट पक्ष गुना अदेश क्या बनेगा जी हिथ ईट नहीं हो तो जी हे थ में जि हिरी य आगे जिहरी युतम बा क्या मनेगा जिहरा जस मस में ईट हो जाएगा जिहरी ये यंग हो जाएगा क्या मानेगा जिहरी व रूप में यह है क्या है कहाँ से आया यंग हो गया बोलो फिर जिहराय हाँ लूट लकार में हरेता अनिर्दात बोलो सीधा लीड में हृष्य ती आदेश प्रति हो जाए बोलो लोट लगा लेकर दिखाओ अतुल क्या हुआ क्या बनेगा बोलो जेहरे तू जिहरी ही जिहरी जिहरीताद जी बोल तो जिरी हो गया। लंग लकार गुना क्या बनेगा प्रथम अजी बने गया अजी पृष्ब होने अजी अजी आज अजी गुण अजी बोल ठीक जो बोल आगे बोल सो हलो नहीं काम कैसे बोलो आगे अजीर बोलते हो ही तो अजीर है मध्यम अजीर नहीं मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष अजय विसर्ग है क्या बोलो अजी हिरे आगे अजी अजय घ्री रस दीर्घ रस रसया दीर्घ दीर्घ अजी हिरी उत्तम अजीत आगे क्या है उत्तम पुष्प रजीर से कह हरे नहीं अजी अजी हरायम हरायम बोलो अजी सो अजिज हो अत बोलो जी हेरी यो असली में क्या मानेगा हरिया तो बोलो लूंग लकार में कैसा तो लगे वृद्धि करने के लिए सीची बृद्धि पर दे आदेश पत लगेगा क्यारू मनगा क्या बनेगा मनेगा हर शीत बोलो ये क्या मना अह हैं अरे अरे ना तो उस तो। ना क्या क्या आगे हो मैं तो उस उसको पूछ रहा आगे बोलते हो लूंग लड़के प्रथम क्वेश्चन क्या बना हैं सी में ई कहा से आया क्या क्या है सूत्र या क्या है सत्र अकार या इकार है? नहीं, अस्थि सीचो प्रकृति हाँ क्यारू बना हरे तो बोलो ईट कितने स्थान पर हुआ नहीं हुआ नहीं कहा तो, तो, तो सूत्र से हाँ तो इट नहीं हुआ हाँ रिंग लकार में क्या बनेगा अरे सियात आदेश प्रत्यु हो जाएगा गुण की सूत्र से तो सार्वत बोलो अहरे पुस्तक है ना लीट लकार में आम करने के लिए क्या सूत्र लगा लीट में आम करने के लिए सूत्र क्या लगा आम के मकार की संज्ञा के सूत्र से नहीं होती प्राप्त है नहीं हर अंतिम हैं तो होते ना नहीं संज्ञा होगी नहीं क्यों नहीं होगी कले हाज्ञा मकर यां सूत्र से क्या है आश काश लिट आस और कास्क का आम विधान किया गया लिट भारत है आम के मकार जी दा करेंगे तो कहाँ होगा मिदोच अंत्यात प्र आस में अंत्योच कौन है उसके आगे आ रहेगा मकरी की संज्ञा हो जाएगी तो क्या बनेगा सबन आस हो जाएगा काश की करेंगे तो तो आम विधान व्यर्थ हो जाएगा इसलिए मकरी की संज्ञा नहीं होती आम आर्ध धातु के है क्या किस सूत्र से धातु के है? तो हिरी धातु के आगे जब आम आएगा हिरि को गुण होना चाहिए सार्वधातु सूत्र से है गुण हुआ है है क्या है? कोई तो तो डर जाए। तो डर चाहे परमात्मा है? है? क्यों देखते हो देख तो जो पूछते कुछ कहते है कह देखते हो नीचे नहीं देखना गुणा हुआ ना नहीं किस उतरे से देखो इतने तो पता नहीं है कौन हाँ। आम सूत्र से हुआ कैसे क्या न क्या सूत्र बसा ने